तो कोई कथना है नहीं तो फिर यहाँ पर चल रहा है नहीं पर तो असुविधा है तो तो तो है ना जैसे जैसे बोलो की श्री राधा मदन मोहन देव देवजो की जय श्री प्रेम पत्थन ग्रंथ की जय श्री निगौरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय gopal jay jay radaram hari gobind jay jay sri radaram hari gobind jay jay gobind jay. jay jay gopal jay Kupali, jay gobind jay jay gopal jay jay राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री yeah. राधा रमण हरी गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय रा हरि गोविंद जय जय रा रमि गोविंद जय जय गोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराष सूमु सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमलगल वाग्म ममृत परम नाम जगद्धाम प्रेरणया प्रवर्तिहंबरा कृपोपी तस् हरे पदकमलम व्वंदे श्री चैतन्यदेव ंदुरतंदो मौमतेर्गति मसर्वस्वपदराधाम नारायण नमस्कृत नरोम देवीं सरस्वती व्हाभ्य तो सिंधुभ्यु पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दास श्रीजी उन्दमते दया तुलसी कामनमतराणप तो हरी पेज हाँ यत्र अनाचार्य वो आचार आचार्य जहाँ पे यहां से शुरू करेंगे जहा अनाचार ही आचार्य को जो आंग्ल भाषी है सुविधा प्राप्त हो रही है श्री जी बड़ा प्रस्तुत कर और वो लोग ट्रांसलेशन शी वाज सेइंग एज सो इट इज आल्सो अवेलेबल सो वी आर ग्रेटफुल टू हर श्री श्री महाराण महारानी जब प्रस्थान कर दिया और श्री मधुर बेचक ने उनको रोका नहीं और सारे अधिकार जब रति महारानी को प्राप्त हो गई तो रति महारानी ने वहां पूरा का पूरा जो पुराना संविधान था उस तो संविधान को परिवर्तित कर दिया और संविधान परिवर्तित करके नई वस्तुए प्रारंभ की और वो नई वस्तुएं इनमें तीन वस्तुओं का निरूपण दो वस्तुओं का निरूपण अभी तक किया जा चुका है कि इस प्रेम नगर में अधर्म ही धर्म हो गया अर्थात श्री कृष्ण प्रेम को इतना आधारभूत माना गया कि कृष्ण प्रेम की आधार के लिए जो अधर्म है उस अधर्म को बना करके तो अपना करके भी यदि प्रेम बढ़ता है अधर्म के द्वारा प्रेम बढ़ता है तो वो अधर्म भी परम परम बंधनी हो करके इस प्रेम नगर में विराजमान एक दूसरी बात जो कराए थे, वो ये के श्री रति महारानी ने ऐसी व्यवस्था दी ये आ, अध्यादेश या ये राजकीय आज्ञा राजाज्ञा जानिकी कि यहां पर झूठ ही सत्य हो जाएगा तो असत्य एव सत्य सत्य और अधर्म एवं धर्म ये यहां निरूपण किया गया तो उनको निरूपण कराए और उसमें ये कह रहे हैं कि लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है श्री कृष्ण प्रीति को बढ़ाना जैसे दंभ, दान के लीला में दंभ, क्रोध ये यदि कृष्ण प्रेम को बढ़ाते हैं और श्री प्रिया और लाल दोनों परस्पर अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए अपनी अपनी महिमा का स्थापन करते हैं तो उससे और ज्यादा प्रेम बढ़ता है तो प्रेम को बढ़ाना ये यदि उद्देश्य है तो क्रोध दंभ लोभ झूठ ये भी परम परम बंदनीय हो जाती है और ये लीला में प्रेम को बढ़ाने में बड़े सारे हो जाती है लक्ष्य होना चाहिए श्री कृष्ण सेवा और इस प्रेम नगर में कृष्ण सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण सेवा के अतिरिक्त तो और कोई सा लक्ष्य नहीं है कृष्ण सेवा के लिए झूठ बोल करके यदि उत्साह बढ़ता है प्रतिबद्धता बढ़ती है सखियों में उल्लास बढ़ता है और श्री प्रिया जी की जय कभी घोषित होती है तो इसे सखियों को परम आनंद की प्राप्ति होती है वह शुरू से प्रेम पर केंद्रित है प्रेम केंद्रित होकर के प्रेम पर ही सेंट्रलाइज होकर के पूरा का पूरा जो प्रेम विधान है वो इस नगर का विराजमान है इसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं कल के प्रसंग में अनुपर करे थे कि इस बात को कहीं शास्त्री छुआ जाता है परंतु तो बहुरुचि नाम करके एक ऋषि है उन ऋषि ऋषि की एक गाथा है उस गाथा को शुक्राचार्य जी ने श्रीमद भागवत में प्रस्तुत किया बलराजा के सामने बलराजा ने जब यह कहा कि मैंने बामन इस ब्राह्मण से ठाकुर जी बामन ब्राह्मण बनकर के आए हैं मैंने इन बामन से तीन पाम पृथ्वी देने का वचन दिया हुआ है अब बताइए आप समस्या ये है कि मैं झूठ कैसे बोलूं वो तो समय श्री शुक्राचार्य जी कुछ युक्तियां देते दे। हैं और वो युक्तियां बहु रिच नामक जो ऋषि हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई युक्तियां और उसमें कहा गया कि सत्यम पुष्प फलम विद्या आत्म वृक्ष से जीवता वृक्ष जीवते तन्नस्यालमात्म के झूठ तो है बीच उस झूठ से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ वो है शरीर रूपी झूठ का तात्पर्य है जो विनाशील है पंच महाभूतों से बना हुआ यह विनाशील शरीर उत्पन्न हुआ जगत के जितने भी तत्व हैं वे सब परिणामी हैं परिणामी होने के कारण उनको मिथ्या कह दिया गया अर्थात ये जायते अस्थि वर्धते विपणते अपीयते विनश्यते छ वस्तुओं को प्राप्त हैं इसलिए वे जो आ, हैं ये जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब कहीं ना कहीं विनाशशील हो करके विराजमान है, हैं परिवर्तनशील हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन हैं इनमें अतः ये सत्य नहीं कही जा सकते हैं क्यों परिवर्तनशील हैं तो झूठ हो गया या असत्य वस्तुओं से बना हुआ ये जगत देह और दैहिक ये दोनों वस्तु हो गए झूठ उससे ही उत्पन्न हुआ या जगत जगत है दैहिक तो देह भी असत्य हुआ और देह से संबंधित जो जगत है वो जगत भी कहीं झूठ ही हुआ असत्य हुआ, हुआ। देह बना हुआ है पंचमहाभूतों से पंच महाभूत कहीं परिवर्तन होता रहता है तो देह से संबंधित जगत रूपी जो वृक्ष है वो वृक्ष भी असत्य है मन देह असत्य हुआ तो असत्य रूपी बीज से देह रूपी वृक्ष देह और दैहिक रूपी जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वो वृक्ष भी असत्य है पंत इस वृक्ष में लगे हुए हैं जो फल वो है पुण्य ज्ञान भक्ति इस शरीर के द्वारा ही हम करेंगे हम जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे शरीर के द्वारा। तो इस असत्य वृक्ष का भी अल सत्य है तो असत्य रूपी बीज से असत्य रूपी ही वृक्ष माने देह और दहित उत्पन्न हुए और उन देह दहित से होने वाला जो फल है वह कर्म ज्ञान भक्ति ये जो फल हैं ये फल इनमें ज्ञान भक्ति ये दोनों की दोनों सत्य फल हैं इसलिए सत्य फल को प्राप्त करने के लिए साधक का ये कर्तव्य है कि वह बीज को भी नष्ट न होने दे और वह वृक्ष की भी रक्षा करे वृक्ष की आल बाल लगा करके कहीं ओट लगा करके वृक्ष की भी रक्षा करनी चाहिए और बीज भी कहीं भीतर घूम नहीं चाहिए उसको भी पानी देकर के जड़ बन करके बीज जड़ बन करके वह वृक्ष को बढ़ाता रहे इसलिए शरीर की रक्षा करना यह प्रसन्न हो गया एक शब्द में कहेंगे तो शरीर माध्यम खल धर्म साधन ये पर मैसेज दिया गया कि शरीर की रक्षा करना ये धर्म का मुख्य साधन है इसलिए शरीर की रक्षा करो और से कहा कि यदि तू सारा राज्य दे देगा तो आजीव का कैसे होगी तेरी आजीव का कैसे चलेगी पर नहीं चलेगी तो ऐसी स्थिति में फिर यह दे ही नष्ट हो जाएगा खाएगा क्या राज्य तू ने सब कुछ दे दिया क्योंकि ये है और ये दो में सारी पृथ्वी को ले लेंगे के लिए तुझको भी बांध करके रख लेंगे तेरी का भी समाप्त हो जाएगी फिर खाएगा क्या इसलिए अपने शरीर की रक्षा करने के लिए तू ब्राह्मण से झूठ बोल दे और कह दे कि हाँ मैंने दिया था सर्व नौ इत अन्यतम बुनियाद मैं सब कुछ नहीं दे सकता हूं जितना देना है उतना ही दूंगा क्योंकि गृहस्थी का एक कर्तव्य है उन्होंने बताया शुक्राचार्य जी उस समय दे रहे हैं उस ऋचा में कि गृहस्थी का एक कर्तव्य है कि गृहस्थी अपने धन को पांच जगह बांट करके रखे वह कुछ को पढ़लोक के लिए रखे कुछ को अपनी आजीविका के लिए रखे कुछ को अपने शरीर के ऊपर खर्च करे कुछ को बंधुओं के लिए करे कुछ को पर लोग के लिए और जगह भी रखे तो ये धन को पांच जगह जो बांट करके रखेगा वह तो कहीं सुख पाएगा अन्यथा उसकी ताली बच जाएगी तो पांच कौन कुछ ज़िए? पांच जगह बताई है उसमें के आ, आजीविका के लिए मैंने धन को धन के लिए पूजी के रूप में रखे एक बार फिर धन को अपने शरीर के ऊपर रखे फिर यश के लिए धन को रखे के मरने के बाद में भी कुछ दिन तक अपना नाम संसार में बना रहे यश के लिए फिर कुछ पुत्र पौत्र इनको दे और कुछ पर परलोक के लिए कुण्य करने पर लोग के लिए भी रखे तो ये पांच जगह अः धन को यदि बांटेगा तो सुख प्राप्त करेगा इसके एक मतलब केवल परलोक परलोक के लिए ही सब कुछ दे रहा है ये तेरे लिए उचित नहीं है इसके याचक का भी एक कर्तव्य है वहाँ पर बताया गया शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि याचक का भी एक कर्तव्य है कि याचक को दाता से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब कुछ दे दे मुझे तो अपनी हवेली दे दे और तू जंगल में चला जाए ऐसा नहीं कहना चाहिए और जो दाता है उसको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं सब कुछ तुझे देता हूं मैं जन्मत में जा रहा हूं ऐसा भी नहीं कहना चाहिए तो इति सर्व नुष्की श्वसन मृत सर्वम न सब कुछ नहीं दूंगा और ना सब कुछ मांगना चाहिए मांगने वालों को भी सब कुछ नहीं मांगना चाहिए उतने भी उतना ही मांगना चाहिए जितने में अपनी आजीविका चल जाए तो और देने वाले को भी सब कुछ नहीं देना चाहिए जिससे कि वो खुद भक्ति बन जाए इसलिए दोनों को कुछ कुछ बचा करके रखना चाहिए इसलिए यदि अपनी आजीविकाल चलाने के लिए बीज की रक्षा करने के लिए और वृक्ष की रक्षा करने के लिए कि वृक्ष बना रहेगा तो आगे फलाएंगे साधक का एक कर्तव्य है कि वह अपने शरीर की रक्षा करे और शरीर की रक्षा करने के लिए वह झूठ बोल सकता है इसलिए उन्होंने छ स्थान बताए कि स्त्री सुनर्म विवाहे चौ वृत्त्यारे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायान नाम यहां झूठ से तम स्त्रियों के बीच में कहीं झूठ बोली जा सकती है क्योंकि परिवार के बीच में सेतु का काम कर रही है अब यदि अपने पीहर में कभी अपनी ससुराल की निंदा हो रही हो तो थोड़ा सा बदल इतने बदलते झूठ बोल की कंठ जी किशोरी जी किशोरी के साथ किशोर बो कह रही हैं है श्यामचंद्र ने तो दो टके का जवाब दे दिया कि जो ज्यादा करती है उसे मैं नहीं बोलता हूं मेरे साथ में बोलने के लिए ब्र सैकड़ों सुंदरी मुझसे प्रीति करने वाली विराजमान ले। करके लेकर श्यामचंदी तो का आ, दो टके का जवाब तुझे दे दिया सीधा सीधा जवाब दे दिया ये सबसे झूठ बोल रही हूं तो ऐसे झूठ बोली जा सकती है और वो झूठ के कई दृष्टांत यहां पर दे दिए तो स्त्री सुंदर विवाह में थोड़ी सी झूठ बोली जा सकती है कोई पूछे जी फलानी लड़की है कैसी है सुनी है सामनी सामनी है, रंग, रंग है, है थोड़ा सा रंग पक्का स्त्री सुनर्म विवाहित वृत्त्यार थे अपनी आजीब का जा रही हो राजा परीक्षण से कह रही तेरी आजीब का जा रही है इसलिए अपनी झूठ बोल दे वृत्त्यार थे और प्राण संकटी अपने प्राणों का संकट हो या गैया ब्राह्मण इनके प्राणों का संकट हो तो उस समय झूठ बोलना है ना बुरा नहीं है गैया गई है पूरक गाय गई है पूर्व की ओर कसाई आ रहा है पूछे गाय के घर तक गई तो कह रहे पश्चिम की ओर गाय के प्राण बच जाएंगे, तो ऐसा बोलने पर झूठ नहीं है तो यहां पर इस केंद्रीय जो तर्क दिए गए वो तर्क ये दिए गए कि यदि सत्य फल को प्राप्त करना है तो सत्य फल को प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना भी कहीं बुरी बात नहीं है और क्योंकि ब्रिज में सारे ब्रिजवासियों का एकमात्र जीवन कृष्ण के लिए ही है इसलिए ये ब्रिजवासी न कहीं झूठ बोल करके भी किसी भी तरह का आचरण करके भी श्री कृष्ण की प्राणों की रक्षा करना चाहती है कृष्ण के प्रेम की हित का हित चिंतन चाहते हैं कृष्ण के लिए ही इनका सब कुछ यहाँ आधार का आधारभूत जो तत्व है ब्रज का वह प्रेम है और प्रेम के लिए ये ब्रिजवासी सखी प्रेम की वृद्धि करने के लिए झूठ भी बोल देती है तो इत्यादि इत्यादि कहकर ये आधार करके झूठ क्यों बोली जाती है झूठ का तात्पर्य तत्वता सत्य की साधना अब आगे का कर रहे हैं पश्चिम पेज है उसमें श्रीमद भागवत का एक श्लोक दे रहे हैं कि परवेश्वायत शिशुपय शिशु संत पति का अश्नम चोपास्य भोजनम् श्याम सुंदर ने वशी बजाई और गोपिकागण यनाचार एवं आचार अनाचार का पालन करते हुए शास्त्रीय कुछ विधान है उन शास्त्रीय विधान का पालन न करते हुए भी श्री ब्रज गोपिकागण श्याम सुंदर के पास में चली आई जैसे किसी पति को या किसी व्यक्ति को भोजन करा रही तो परमेश्वर का स्तर परमेश्वर किया है परोस रही है परंतु परोसते हुए व्यक्ति को आधा परोस करके ही चली गई भूखा बैठा है श्री कृष्ण श्याम तिल्ली की बंशी बजी और वे चली जाती परमेश्वर का स्तर है परमेश्वर करने पर भी बिना इस बात की चिंता किए हुए कि परमेश्वर करने पर व्यक्ति आगे भूखा रह जाएगा और कितने उसको सामने पत्सल आ जाए खाली आ जाए तब तो ये लगता है कि पहले भोजन करें, प्रतीक्षा करना बड़ा कठिन होता है सामने भोजन की थाली आने पर तो आधे थाली परोस करके ही ये चली गई और ये परवाह नहीं की पति मन गोप या अन्य कोई भी ब्राह्मण जो भोजन कर रहे हैं उनको परोस तो पूरा जाऊ उसको भी छोड़ करके चली गई तो ये है अनाचार ऐसा अनाचार करना नहीं चाहिए जब किसी को भोजन कराने के लिए बैठे हैं तो शास्त्र कैसा है जो उसको प्रेम से तृप्त करके ही जाना चाहिए, तो अनाचार एवं आचार कृष्ण मिलन की उत्कंठा में प्यारे की सेवा करने हैं इसलिए अन्य सब जाएं भावना ये गोपियां तुरंत ही कृष्ण के पास में चली जाती तो ये एक अनाचार हुआ कि आधा परोस के बिना उनको तृप्त किए भोजन करने वालों को तृप्त किए बिना उनको छोड़कर के चला जाना ये अधर्म है और उसका दोष लगता है पांड ये गोपी का वैसा भी अधर्म करते हुए भी चली गई तो अनाचार अनाचार्यव आचार्य क्योंकि कृष्ण की सेवा करनी लक्ष्य जो है वो कृष्ण सेवा है प्रेम इसी तरह से पाएगा शिशु पै कोई गोपी अपने वात्सल्य के पात्र शिशुओं को दूध पिला रही है जहां पर सुध शब्द का प्रयोग नहीं किया है शिशु और पया न तो शिशु शब्द की जगह सुतान शब्द का प्रयोग है न पयाद की जगह स्तनम शब्द का प्रयोग पायता सुतान स्तनम कह सकते थे परंतु तो ये बालक इनके अपने नहीं है क्योंकि बालक घर के किन्हीं उनके बालक हैं और परिवार में संयुक्त परिवार का एक सामान्य क्रम होता है कि उसमें सभी महिलाएं सभी बालक घर के प्रत्येक बालक को पूर्ण स्नेह के साथ में मात्र स्नेह के साथ में ही उनको भोजन कराती हैं उनको दूध पिलाती हैं तो यहाँ पर चम्मच से तुतई से जो पालने बालक हैं छोटे बालक घर के उन बालकों को दूध पिला रहे हैं ये ब्रज गोपीका गण अप्रसूति का होकर के विराजमान है भगवत स्वरूप जितने भी हैं उन सब में अप्रसूति यह सहज धर्म कभी कभी गृहस्थ धर्म स्थापना करने के लिए श्री प्रभु वे जो नित्य प्रकार हैं वे नित्य प्रकार कहीं चिन्मय रज को विशेष अवसर पर गिने चुने अवसर पर ग्रहण करते हैं जब ग्रहण गिने चुने अवसरों पर रज को ग्रहण किया जाता है उस समय उतने ही अवसर पर संतान उत्पन्न हो जाती है जैसे श्री व्रज में तो रज स्पर्श है ही नहीं परंतु रुकमणि जी में आदि में जो श्री द्वारका की जो महेशी गणिजो है उनमें भी प्राकृत रज है नहीं बेबी रजोगुण से परयोग होकर के विराजमान है तो प्राकृत रज का स्पर्श उनमें भी नहीं है परंतु लीला की स्थापना करने के लिए दाम्पत्य लीला की स्थापना को मान्यता प्रदान करने के लिए केवल दस बार वे महशी गण कहीं रज का प्राकृत रज नहीं साधान वो भी कोई दिव्य रज उस रज को स्वीकार करती हैं और दिव्य रज को जब स्वीकार करती है ग्यारह बार तो प्रत्येक के यहां पर एक सी संतान उत्पन्न हुई द्वारका में दस दस बेट पुत्र और एक एक लड़की पुत्र क्योंकि ब्रिज में कभी प्राकृत या चिन्हय किसी भी प्रकार के रज का स्पर्श श्री ब्रज गोपीकाग में है ही नहीं इसलिए सर्वथा अप्रसूत का करके ही विराजमान हैं तो भक्त सिंधु में जहां वर्णन किया गया उच्च निर्मणी में वर्णन किया गया वहां गोपियों को अप्रसूत का कहा गया उनमें प्रसन्न नहीं है क्योंकि वहां प्राकृत रज तो है ही नहीं परंतु अप्राकृत रज का भी है जबकि द्वारका में अपराकृत रज का स्पर्श होने पर और केवल दस या ग्यारह बार अपराकृत रज का स्पर्श होने पर वहां पर ग्यारह संतान प्रत्येक को मिली ये मनुष्य के बस्ती बात नहीं है ये सामर्थ्य केवल विश्व की ही है कि सबको एक सी संतान प्रदान करना सोलह हजार एक सौ रानी है परंतु सबको श्री कृष्ण एक सी संतान प्रदान कर रहे है मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये ईश्वर के बस की बात ही एकमात्र हो सकती है जैसे ठाकुर ने पहले से ही लिफाफे बना करके रख लियो डबे बना करके चाचा लट्टू चार एक सी संतान ये कही संभव है क्या ये कहीं संभव नहीं ये केवल ईश्वर में ही ये बात संभव है क्योंकि भगवत कृपा से वहां पर दाम्पत्य रक्षा करने के लिए चिन्मय जो रज है उनका स्पर्श होकर के वहां सोलह हजार एक सौ आठ रानी है उनमें केवल उतनी ही बात कहीं चिन्मय रज का स्पर्श है और चिन्मय रज के स्पर्श से केवल उतनी ही बात एक से ग्यारह ग्यारह जो संतान है वो उत्पन्न वहां पर तो पाय शिशु पिशु शब्द भी बड़ा जनरल है और पै शब्द भी बड़ा जनरल है शिशुन की जगह सुतान शब्द नहीं है क्योंकि संतान उत्पत्ति नहीं है यहां रज का स्पर्श ही नहीं है इसलिए संतान उत्पत्ति है ही ब्रज गोप्यकार अप्रसुत का होकर के विराजमान और पहद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर स्तनम शब्द का प्रयोग किया गया है तो दूध भी इनका अपना नहीं है और बालक भी इनके अपने नहीं है परिवार में जैसे बड़ी बहन छोटे बालक को दूध पिलाती है ऐसे ही यहाँ पर दूध पिलाती हुई चम्मच से दूध पिलाती हुई तोते से दूध पिलाती हुई वे विराजमान हो रही है पायल शिष्ट रूपए बालकों को दूध पिला अब बालक को दूध पिलाते हुए छोड़ करके जाना अनाचार जैन धर्म में तो आजकल भी मैंने वो पद्धति प्राप्त है जो जैन भिक्षुक है भिक्षा मांगने के लिए जाप नहीं जाते हैं वहां से लौट चले आते कहीं इंसान नहीं हो जाए अभी भी मैंने जैन धर्म में इस बात का पालन गया अहिंसा पर वो धर्म जहां पर माना माना गया वहां पर अः भिक्षा नहीं लेने जैन भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया है और यदि कोई माँ बालक को दूध पिला रही है स्तनपान करा रही है तो स्तन छोड़ करके यदि वो जाती है छोड़ा करके दे भिक्षा देने के लिए जाती है तो जैन भिक्षु भिक्षा नहीं लेती क्योंकि वो अनाचार है एक तरह से बालक भूखा है और उस बालक को छोड़ा करके दूध पीने पिलाने के लिए गए हैं तो वो कहीं हिंसा हो जाए इसलिए वो वैसा नहीं तो पाए शिशु पाया तो यहां पर ये ये मतलब कि अनाचार ही आचार हो गया बालक को दुग्धमुख बालक को अधूरा दूध पिलाए हुए जाना या अनाचार है पंच कृष्ण सेवा के लिए चार भी इस प्रेम पतन में प्रेम नगर में वहां आचार हो जाता है वो मान्य हो जाता है कोई अपने पतियों की शुश्रूषा कर रही है शुश्रूषा करने का तात्पर्य है श्री विश्वनाथ जी ने कहा कि पति निकटीय कभी नहीं चाहती की जो गोपिकागण है गोप इनको इनका दर्शन भी कभी प्राप्त नहीं पति मन गोपो तो, को परंतु घर में जैसे घर के सामान्य सदस्य बड़े लोगों के लिए या घर के अन्य लोगों के लिए सुविधाएं उपस्थित करते हैं सबके लिए भोजन करना सबके लिए आ, सोने की तैयारी करना बिस्तर लगाना आदि सबके स्नान की तैयारी करना सबके लिए ग्रम जल करना यह सामान्य कार्य है तो इसी तरह से शिश्रू क्षमता पति काश पति की साक्षात सेवा न करते हुए भी सामान्य जो सेवा है भोजन की तैयारी करना स्नान की तैयारी करना वस्त्रों की घड़ी करके सबकी सबके रख देना सबके लिए शयन अः शैया उसकी तैयारी करना इस प्रकार से ये शिश्रूषा भी कर रही हैं पर उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया पति मन की शिश्रूषा जो बाहरी की जा रही है अंग से शुशूषा नहीं है निकट रहकर की शुशूषा नहीं है पंथ बाहर से की जा रही है उसका भी कर दिया। अब ये करना जो है, उनका सहज धर्म है कि घर को संभाल सुरहाल करके रखना परंतु उस स्वधर्म का त्याग करते हुए विराजमान है तो अनाचार किया जा रहा है परंतु तो अनाचार ही आचार हो रहा है यहां बुजू भोजन कोई भोजन करने के लिए बैठी इन्होंने अपने भोजन का त्याग कर दिया है इस प्रकार गोपियों ने दस प्रकार के कार्यों का त्याग किया बल्भाचार्य जी ने गिन करके दस कार्य बताई और दस कार्य ये सभी कार्यों के उपलक्षण तो यहाँ पर अः शाम से लेकिन बेमूल जब बजे तो, तो का तो किसी ने गोप द्वंत का जो धर्म है दोना उस का त्याग किया किसी ने गोप जाति के धन का त्याग किया किसी ने बालकों के जो सेवा है उसका त्याग किया नारियों का सुंदरियों का सहज स्वभाव है श्रृंगार धारण करना परंतु इन्होंने स्य भोजन हम स्नान कर रही है स्नान करते हुए ये तौर पर श्रृंगार धारण करना भी इन्होंने त्याग कर दिया तो इस तरह से हुए। लोक धर्म देश धर्म अपने परिवार के धर्म जो ग्रहणी है पत्नी उन पत्नियों के धर्म सभी धर्मों का दस प्रकार के धर्मों का त्याग करके ये कृष्ण के पास में गई यहाँ पर मुख्य वस्तु है वो मुख्य वस्तु क्या है मुख्य वस्तु है कृष्ण सेवा कृष्ण सेवा इतनी बलवान है कि कृष्ण सेवा के लिए यह अनाचार भी कर रही हैं तो अनाचार एवं आचार यहां पर अनाचारी आचार हो गया है इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि इस ब्रिज में अनाचार बंदाचार कुछ नहीं है सखाओं के बीच में बैठकर के भोजन कर रहे हैं शादबल जेमन एक शब्द का प्रयोग हुआ वैष्णवाचार्य ने किया शाद माने घास के ऊपर बैठकर के लौंग पर बैठकर के जेमन माने भोजन किया जा रहा है ये जी, उनके किनारे सुंदर घास है लहरी आधार भूमि है घास हो रही है और घास के ऊपर बैठकर के सब सखा आपस में जेवन कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं और उस भोजन में भाई उत्शिष्ट नहीं खाना चाहिए यहां पर सखाओं की की से उठा उठा करके, चुरा चुरा करके खा रही है। तो है किसी दूसरे की पतल नहीं छूनी चाहिए उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए शास्त्र के बड़े बड़े भोजन के नियम हैं कि भोजन करने के लिए यदि एक पंक्ति में बैठे हैं तो एक नियम है कि सब साथ ही उठेंगे बीच में तो उठ जाएगा तो दूसरे की पत्थर छूट जाए छूट जाएगी उसको भी भोजन छोड़ना पड़ेगा इसके भले तुमने भोजन कर लिया है परंतु पुराना शिष्टाचार यही था कि पंक्ति में बैठे हैं तो पूरी पंक्ति जब तक सब भोजन लेंगे, तब तक हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे किसी का पेट भर गया कोई भोजन चल रहा है तो भले भोजन चल रहा है उसमें उठा जाएगा सारी पंगत एक साथ उठेगी ये एक शिष्टाचार है इसी तरह से बड़े बड़े शिष्टाचार हैं कि जैसे कोई चीज है उस चीज को उठा करके और मुख से लेकर के काट करके वापस अपनी पत्तल पर नहीं रखा जाए अपनी ही पत्थर छूठन हो जाती है शास्त्रीय की दृष्टि से जैसे पापड़ है आपको ये ले समझे आप पापड़ लिया पूरा का पूरा पापड़ उसको कुटुर कुटुर करके खा लेकिन शास्त्री विधान जो है दोष लग जाए शास्त्र का विधान तो यहाँ तक है कि यदि दाल भात मिलाया जा रहा है तो उतना सा मिलाइए जितना कौर आप ले रहे हैं ये पूरा पूरा मिला दिया, पूरा मिला दिया, करके उसमें से कुछ लिया, कुछ लिया, वापस अपना अपना हाथ भले झूठन है परन्तु उस झूठन के हाथ को कहीं इसी तरह से भोजन करते समय बगल वाले को छुएंगे नहीं शास्त्र का विधान है शास्त्र विधि है कि भोजन करते समय ये नहीं के बगल वाली के के की पीठ के ऊपर थक्की मार रहे छू जाओगे ना? वो है ऐसा ये सारे शास्त्री विधान भोजन भोजन में पंक्ति पावन और पंक्ति दूषण इस बात का बड़ा विचार किया गया कि कौन सा तो पंक्ति पावन करने वाला है और कौन सा पंक्ति दूषण करने वाला है तो इन सारे शास्त्रीय विधान उनका पालन करना चाहिए माने सबकी अलग अलग पंक्ति बनेगी अलग अलग सबकी पातल लगाई जाएगी और पातल भोजन करते समय एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं किया जाएगा तो ये सारे इसी तरह से भोजन करते समय कुछ नियम है कि गृहस्थी यदि है तो वह अपनी पत्तन में कुछ न तो कुछ छोड़ेगा जरूर सर्वम सशेष मछली घृत पायस अर्जितम केवल घी और खीर इनको तो पूरा चाट करके खा जाएगा तो सब चीज कुछ कुछ छोड़ी जाएगी छोड़ी जाएगी जब ये एक शिष्टाचार है कि बाकी के पीछे के जो दास या स्वान कुत्ते इत्यादि जो हैं उनको वो दिया जाएगा उनके लिए कुछ न तो कुछ भाग छोड़ा जाएगा तो भोजन में शास्त्र में जो धर्म शास्त्र में जो विधि वर्णन की गई है उस विधि में वर्णन की गई कि सन्यासी तो चाट करके खा जाएगा बाबा जी सन्यासी है तो वो तो पूरा खाएगा परंतु गृहस्थी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ छोड़ेगा उसमें सब कुछ कुछ छोड़ेगा जिससे कि मानो जो पीछे के दास हैं उन दासों को या स्वाम या अपने आश्रित जो है उनको भी वो डाला जाए तो ये पूरी विधि है सन्यासी के लिए भोजन के लिए बड़े बड़े नियम बताए गए वहां पर ये कहा गया कि केवल सोल है और तुम खाओगे अब सोलह और तुमने तो तुम पेट भरेगा तो इसलिए जो है छिटक न जाए वो अलग अपने मुख में यदि कोई चीज आ गई तो वह भी छिटक करके पत्थर में निकलनी चाहिए वह भी उठा के कहीं फगल में रखी हाँ जाए फिर हाथ धोया जाए कहीं ना कहीं तो ये जो शास्त्र के नियम हैं वो शास्त्र के नियम बल्द यहाँ पे कन्हैया भोजन कर रहे हैं सात बल्चे खा के साथ कोई नियम है तो यहाँ पर अनाचार, तो यह अनाचार किया जा रहा है परंतु तो अनाचार ही आचार हो करके है तो धर्म, धर्म के जो नियम है वे नियम अलग अलग है परंतु तो जो स्नेह के नियम है उस स्नेह के नियम में सख्ताओं के बीच में तो छीना झपटी चल रही है और उसकी पातल से लड्डू उठा करके मैंने उससे खाया उसकी कचौड़ी को दूसरा लेकर के भाग गया यह सब चल रहा है छीना आनंदपुर तो कह रहे हैं ये ही यहाँ पर अनाचार एव अनाचार ही आचार होकर हो, के विराजमान हैठर पटे हो श्रृंग बेते बहुत सारे भोजन के एक वस्त्र पह कर के भोजन नहीं किया जाएगा उत्तरी कंडे पर होना चाहिए दो वस्त्र कम से कम गृहस्थी को पहन करके फिर तो वो भोजन करेगा सचित्र वस्त्र नहीं पहनेगा सचित्र वस्त्र का मतलब है जिनको पोकर के पहना जाए ऐसे वस्त्र अपवित्र माने जाएंगे जिन वस्त्रों को पोकर के नहीं पहना जाए जैसे पाजामा पोकर के पहना जाएगा कुर्ता पोकर के पहना जाएगा पर बगलबंदी पोकर के नहीं पहनी जाएगी इससे इसलिए बगलबंदी जो है वो विशेष रूप से माने वो उतरी की तरह से ही है केवल हाथ पोए गए हैं जो शरीर शरीर है उस में पोकर के नहीं पहनी गई है वो वहां पर ही बाधी गई है अंतर है मैंने पोए हुए सक्ष वस्तु उनका निषेध है तो बहुत सारे जो भोजन के नियम हैं अब कन्हैया कहा उन नियमों का पालन कर रहे हैं ये कहां तो ये सारे नियम और कहा कन्हैया जब शांत पर भोजन करने के लिए बैठे हैं उस समय कहा उन नियमों का पालन कर रहे हैं कि विभ्रत बेलु जठर पटेयो हो श्री ने विभ्रत बेलु जठर पटेयो हो कमर में जो पटका बांध रखा है उसमें बेहू खुश अः आपने खुलस रखी है श्रृंग बेतरे महसूस श्रृंग काले रंग का भैंसे का सीम जिसका ऊपर का जो भाग है जहां से कूप मारी जाएगी वो आधा तो भगा अः हुआ है सोने से फिर उसका जो सिर का जो भाग है उसके ऊपर हीरा की सुंदर एक गंडा है और उस गंडा के साथ में फिर सोने की दो उसके ऊपर चूड़ी है और उनमें फिर नीचे फुलना लटक रहे हैं तो श्रृंगवेत्र तो श्रृंगवेत्र श्रृंगवेत्र का वर्णन श्री भक्त साम्र सिंधु ने वर्णन किया है कि श्रृंगवेत्र का क्या सुन श्रृंग का क्या स्वरूप तो है और हाथ के के ऊपर वो हाथ के ऊपर अटक जाए श्रृंग बेत्र बेत्र भी ले रखे श्रृंग और बेत दोनों ले रखे बामे पाऊ विभ्रमण मसल कमलम बाए हाथ में जिन्होंने मिसल कमलम दही से सना हुआ दही भात का कोर अपने हाथ में रख रखा है तब फलाने अंगुलिशी और हाथ के के के ऊपर अलग अलग शाख बिलसारो सधान इन सबको रख रखा है जो सुंदर फल हैं, वो फल और शाक और मुरब्बा बिलसारू मुरब्बे का ये एक स्वरूप है माने फल को चाशनी में डाल करके और चाशनी से सुंदर जो फल फल है उसको बिलसारू कहते हैं माने अलग चाशनी में फल की अलग अलग सुगंध आ जाए वो भी जहां विराजमान है तो ऐसे तो अचार बिलसारू जितने भी फल उनको अलग अलग उंगलियों के ऊपर उंगलियों के पौरुओं के ऊपर जिन्होंने सजा करके रख रखा है जिसे भोजन का स्वाद खराब नहीं हो हाँ ये चाटती है कमीज को चाटती है तो अलग अलग फलानी तो अंगुली सी अंगुलियों में अलग अलग अलग, अलग रखे हुए मध्य स्वपन सोह लोग हास मध्य में बैठे हैं सखाओ के बीच में और सखाओं के बीच में बैठे हुए अपने शाखाओं को हंसाते हुए चले जा रहे हैं मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया भोजन में तो बड़ो आनंद आ गया है तो अभी ये ऊपर से पेड़ को दुग्गा टूट पड़े तो बोले बच्चा तू बच्चे वो बोले हाँ मैं तो बच जाऊंगा बोले कैसे बोले जैसे बोले अरे इसको खीर नहीं मिली खीर दो मध्य स्वपल दो <laughs> <laughs> <laughs> तो, <laughs> तो, <laughs> तो हासन हसी करते हुए परिहास से मांगते हुए मोल फलामी चीज नहीं मिली है मेरे पत्थर में रह गई ऐसे जहां पर अपने अपनी रुचि के अनुसार स्वपन सुधा अपने पराए सृढ़ इनके सखाद इनके इनको हसाते हसाते भोजन कर रहे हैं अब मधमंगल कह रहे हैं बोल भैया ये जो भोजन का रस ये ही सर्वोत्तम रस है सब कह रहे हैं बोल भैया कैसे जाना बोल देख ये दाऊ भैया ये तो भांग के नशा में मत सो पे तो पे ना जाए, ये है कन्हैयाग्निगल के नेक-नेक-नेक-नेक खाए, बलदाऊ में नहीं खाए भांग के नशे में ये दाऊ है ये कन्हैया ये चिगल छिगल के खाए मंद अग्नि है भोजन को रस की यदि कोई हूं तो मैं ब्राह्मण <laughs> मत मंगल कह रही मैं ब्राह्मण अक्सर कह रहे हैं कि हे भोजन जी, जरा यह तो बताओ कि यह जो भोजन रस है इसकी निष्पत्ति कैसे होती है मुनि कह रहे हैं कि व्यभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति व्यवाह अनुभाव व्यवचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है भोजन का जो रस है इसका स्थाई भाव क्या है फूल भोजन की रुचि भोजन की रुचि वो रुचि सर्वाधिक विराजमान है।, है न कन्हिया में है नलदाउ में बोले अच्छा इसका उद्दीपन विभाग कहा है बोले उद्दीपन विभाग इसका यशोदा मैया की रसोई है बोले इसका दूसरा उद्दीपन विभाग कहाँ है बोले रसोई से उठने वाली जो सुगंध है वो सुगंध इसका उत्तीपन विभाव है उसको प्राप्त करके ये से वो सोया हुआ जो साई भाव है भोजन की रुचि वो जागृत हो जाती है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है फिर छह प्रकार के जो भोजन की सामग्री है वो भोजन की सामग्री ही इसके विभाव है कोई चर्म है कोई चोष है कोई ले है कोई भक्ष है कुछ चीज ऐसी हैं जिनको मिला करके मुंह में डालो खा जाओ उनका नाम है भक्स जैसे रसगुल्ला चबाने की जरूरत नहीं है मुंह में डालो गलत दात लगाने की जरूरत ही नहीं पूरी मेरे सामने यदि रसगुल्ला का कोई ढेर लगा दे तो दांत लगाने की जरूरत नहीं है जैसे पेड़ खाए और लेक गए दांत की जरूरत ही नहीं सीधे पेट में गए तो वो है, और है जिसको चूस चूस करके खाया जाए उसका नाम है चौस तो एक हुआ भक्ष्य दूसरा हुआ चोस तीसरा हुआ चर्म चर्म माने जिसको चलाया जाए चला करके खाया जाए कुरकुरी भुरभरी जो चीजें हैं सेम उनको दातों से चला करके फिर खाया जाए और कुछ है पेड़ So, चोष्य और चार प्रकार के जो भोजन है वो उनमें छह प्रकार के रस विराजमान है कहीं लवन है कहीं कषाय है कहीं कही तिक्त है कहीं अम्ल है जिनमें कहीं अः कहीं फीका है आ, तो ये चार प्रकार की जो रस है वो चार प्रकार के तो नमक अच्छा एक बात और है कि संस्कृत में मिर्च को कटु कहा गया हम लोग कहते हैं मिर्च तीखी है परंतु संस्कृत में मिर्च का जो गुण माना गया है वो कटु माना गया है और नीम का गुण तिक्त माना गया है <laughs> संस्कृत में नित्त निम्बर तिक्त है। को तिक्त माना गया और जो मिर्च है उसको कटु माना गया तो मिष्ट लवण तिक्त कटु कसाय और कषाय और अम्ल अम्ल अम्द। ये छह जो रस हैं वो छह रस विराजमान है ये छह रसी ही विभाव सामग्री है बोले अनुभव क्या है बोले भाई अनुभव की मत पूछो स्वाद करके करके चटकारे ले ले करके खाना यही है इस भोजन रस का अनुभव संचारी भाव शास्त्री जी इसमें कौन से हैं बोले इसमें अश्रु कंप रोमांच सब संचारी भाव है यदि मिर्ची की कोई चीज खा दे तो अश्रु जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं और कहीं ठंडी ठंडी आए तो फुरफुरी आ रही है वो कहीं कम हो रहा है और यदि कहीं भोजन नहीं मिले तो उस समय धूलना वो मूर्छा दशा आ जाती इस प्रकार कह रहे हैं श्री गोविंद मधमंगल के वर्णन की, की गई वो पूरे भोजन का जो स्वाद है उसका वर्णन कर रहे हैं सो so, हास्य आप मधुमंगल आनंद पूर्वक सबके साथ में भोजन कर रहे हैं स्वर्गीय स्वर्ग लोग देवता लोग देख रहे हैं देवताओं के देखते देखते भोजन कर रहे हैं जबकि अनाचार यह अनाचार हो रहा है किसी दूसरे का विजाती व्यक्ति का दर्शन करते हुए भोजन किया जाए तो वो भोजन दूषित हो जाता है दोषी इसलिए सदा कहा गया कि भोजन और भजन ये दोनों के दोनों पर्दे की चीज है <laughs> भोजन भजन ये सदा पर्दे की चीज है।, है भजन भी ओपन में नहीं करना चाहिए और भजन भोजन भी और भजन भी अपने एकांत में करना चाहिए दिखा करके भोजन का भजन नहीं करना चाहिए भोजन भजन दोनों पर्दे की चीज तो यहाँ पर देवे मिश्रति देवता गृण भी देख रहे हैं धानुशास्त्र में वर्णन किया गया कि भोजन करते समय यदि शूद्र की श्वान की कोई की दृष्टि पड़ जाए तो वो भोजन अशुद्ध हो जाता त्याज हो जाता कौन का स्पर्श है कौन का स्पर्श नहीं है स्पर्श स्पर्शास्पर्श इसका बड़ा विचार किया गया कौन अः स्वपात का जहा विचार किया गया स्वपात का तात्पर्य है कि स्वयं अपने हाथ से करे अपने हाथ से नहीं करे तो विवाहिता पत्नी जो है उससे करे या शिष्य से कराए जो दीक्षित शिष्य है उनसे उनके द्वारा हाथ लगा हुआ जो भोजन है उसको करे सजाति जो है उनका भोजन करे तो सब स्वपक्ष के भीतर ही आएंगे भी स्वाक के भीतर ही आएंगे मत, का मतलब स्व नहीं है अपने अपने दौरा, अपने हाथ से ही शिष्य के द्वारा द्वारा सजाती जो वैष्णव है उनके द्वारा जहां पत्नी है अपने पुत्र हैं उनके द्वारा जो कि सदाचार से युक्त होकर के विराजमान हैं और दूषित नहीं है उन लोगों से के हाथ से भोजन करने पर फिर भोजन पवित्र बना रहता है परंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है क्या बात है कि स्वर्गीय लोके मिशती स्वर्ग में जा रहे कौन कौन देख रहे हैं चौड़े में भोजन कर रहे हैं महाराज <laughs> सबके देखते हुए भोजन कर रहे हैं मिशति बुभजे बुभजे शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, है। यज्ञ में तो केवल आप सुनते मात्र है कन्न मात्र लेते हैं देवता पर यहां पर यज्ञ यज्ञ में केवल गंध मात्र को लेने वाले हैं यहां सखाओं के साथ में में आप भोजन कर रहे हैं यज्ञ आपके लिए करते हुए आप भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो श्री रति देवी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि आज से इस प्रेम पतन में अनाचार आचार हो जाए और वो अनाचारी अनाचार हो रहा है कि की पातल से छीन छीन करके छीना झपटी होकर करके मुख से निकाल निकाल करके छीना झपटी कर करके आप जूठन खा रहे हैं खिला रहे हैं और ब्रह्मा भी इस चक्कर में आ गए कि तो ये कैसा ईश्वर है जिसको सामान्य शिष्टाचार सामान्य धर्म शास्त्र का भी उल्लंघन कर रहा है उसका भी पता नहीं है तो अनाचार अनाचार्यव आचार अब अनाचार्यव आचार का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद भागवत का ही वही जयमन लीला का ही शांतल जयमन जो लीला है बंद भोजन लीला उस बंद भोजन लीला का ही दृष्टान दे रहे हैं कि सर्वे मिथो दर्शन स्वस्व भोजन रुचि पृथक सब अपने अपने भोजन की रुचि अलग अलग दिखा रहे हैं कन्हैया देख ये मोतीचूर का लड़ुआ ले ये मोनथाल ले कन्हैया एक एक चीज स्वाद करके खा ले अब कोई सखा सतुआ का लड़ुआ लेकर के आया और सतुआ के लड्डू को जैसे ही उसने तोड़ा उसमें मैं घी कम था सतुआ का लड्डू तो वैसे भी भोर होता है तो तोड़ते ही बिखर गया सारे सखा कह रहे हैं अरे जा रे जा मैया तो बड़ी लोहन है बोले भैया अभी तेरी जो हंसी हो रही है प्रशंसा करूं बोले हाँ बोले हाथों धनता देखो पड़ेगा <laughs> <laughs> बोले हाथ धो शाम बोले शाम सुनने बोल फ इसने आधा लड्डू दिया आप खा रहे हैं और कह रहे भैया तुम नहीं समझो लड़ुआ मैंने के देखो इतना पवन देवता को मन चलो तो पवन देवता बोला हांगी लेंगी, हांगी लेंगी, हांगी लेंगी, है कि सब बोले भाभी हम भी लेंगे हम भी लेंगे हम भी लेंगे सब मांग रहे तो जिसकी निंदा हो रही है उसकी स्वमस्व धोज रुचि अपने अपने भोजन की जो रुचि है उस भोजन की रुचि को दिखाते हुए सब साकार आनंद पूर्वक भोजन कर रही है कोई कह रहे हैं भैया मैं कढ़ी तो देख या मैं पकौड़ी कैसी सुंदर पोरी है बोली पो है तो आप पकौड़ी खाते हुए कढ़ी खाते हुए विराजमान हो रहे है। हैं ऐसे यहाँ पर सर्व मिथो दर्शनता भैया ये चाक ये चाक ये चाक आप अपनी चीज सखाओं को चखा रहे हैं सखाओं की चीज स्वयं चढ़ाते हुए हो रहे हैं क्योंकि जब तक भोजन करते समय भोजन करने भोजन की और भोजन बनाने वाले की बड़ाई नहीं की जाए तब तक भोजन बनाने वालों को पाक पाचक को आनंद की प्राप्ति नहीं है इसके भाई भोजन करने बैठे तो भोजन करने वाले की प्रशंसा जरूर करें। भोजन की भी प्रसाद की भी प्रशंसा भाई प्रसाद बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने हरोगा और बनाने वाले की भी बड़ी प्रशंसा जब उसको बड़ा संतोष मिलता है कि मेरी चीज सुंदर बनी है ये उसको बड़ा संतोष मिलता है और चुपचाप भोजन करके चले गए बोलो जी कैसी बोले तुम खाओगे तो सही <laughs> तो फिर आनंद नहीं था दोनों दोन, दोन चीज है भोजन रुचि भोजन की और पाचक की दोनों की प्रशंसा करते हुए भोजन उनके उनको दिखा रहे हैं तो सर्व मिथो दर्शयता परस्पर दिखाते हुए विराजमान हो रहे हैं अपने अपने भोजन की रुचि को हसन तो हास्य हास्यंत हंसते जा रहे हैं हंसाते जा रहे हैं ऐसे अभी जब सहेश्वरा आज वे श्री कृष्ण अभ्य जग्रु भोजन कर रहे हैं वास्तव में भोजन कर रहे हैं सहेश्वरा ये सहभोज आनंद पूर्वक हो रहा है और उसमें आनंद पूर्वक भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं अब यह अनाचार फिर हो रहा है अनाचार क्या है वो शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते समय मौन धारण करके भोजन करना चाहिए यहाँ पर तो हसन तो हसे हस रहे हैं मौन धारण करके भोजन हो ही नहीं रहा है ठीक है ब्रह्मचारी के लिए विशेष रूप से नियम है कि ब्रह्मचारी भोजन करते समय मौन धारण करके भोजन करेगा कर लेता फिर ये नियम नहीं है उसने झलाई दी गई कि विवाह के बाद में फिर वो भोजन करते समय बोल सकता है कुछ लोग तो ऐसे है जो भोजन में बाद में भी सदाई मौन होकर के भोजन करते हैं तो यहां पर आ, हसन तो हास हंसते भी जा रहे हैं हसाते भी जा रहे हैं तो जहां अनाचार ही आचार हो गया इस प्रेमनगर की एक विशेषता हुई इसी तरह से अन्य मुच्छिष्ट भोजन प्रकट एवं अनाचार एक दूसरे का उच्छिष्ट भोजन करना यह साफ साफ अनाचार है उत्सिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए परंतु तो यहाँ सारे जगन्नाथ जी की बात अलग है वो स्थान देवता की बात है वहां पर उत्शिष्ट नहीं है वहां पर एक पत्थर में भी सब लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी जगन्नाथ जी के अः का नियम भी ऐसा ही वहां पर आसन के ऊपर बैठकर के भोजन नहीं होगा जबकि धर्मशास्त्र कहता है कि भोजन जब भी किया जाएगा आसन बिछा करके भोजन होगा जगन्नाथ जी में वहां पर आसन नहीं होगा वहां पर प्रसाद को तो ऊंचा रखा जाएगा और स्वयं धरती पर बैठकर के ही प्रसाद लिया जाएगा जगन्नाथ जी में भोजन करने के बाद में कुल्ला भी नहीं किया जाएगा वहां पर वहां के नियम बताते हैं वहां के जो प्रसाद की मेहमा को जाने वाले हैं बोले तो भोजन कर लिया अब कुल्ला करने के लिए जा रहे हैं तो पहले मुंह में पानी लेकर कुड़कू करके पी जाओ क्योंकि कहीं दाने का त्यार नहीं करोगे क्या करोगे तो अपमान हो जाएगा महाप्रसाद इससे पहले एक तो पानी के कोर लेकर के उनको निकल जाओ खा जाओ पेट में जाने जाना चाहिए हाथ सफाई के लिए भरे धो रहे हैं परंतु तो नहीं है ये विचार जगन्नाथ जी के वहां पर तो प्रसाद में देखा प्रसाद किया और तो बस ही हाथ पहुंचे माथे से पहुंचे महाप्रसाद को माथे पर लगा ये, ये नहीं थी बात जगन्नाथ जी के प्रसाद तो ऐसी महाप्रसाद की ऐसी <laughs> ऐसी दिव्य मेहमा श्री जगन्नाथ जी के महाप्रषाद की तो यहाँ पे जो अनाचार है वो अनाचारी समझो समझो अरे सम्झे रहे। तो ही जिस समय श्री अद्वैताचारी के घर पर श्री महाप्रभु प्रथम भिक्षा करने के लिए पहुंचे श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इन बाबरे के साथ में मेरे को तो बाबरा हो गया तीन दिन हो गए हैं पेट में एक दाना नहीं गया है तीन दिन हो गए इनको दीक्षा ग्रहण के हुए ग्रहण के हुए और एक दाना पेट में नहीं गया है बड़ी जोर की भूख लग रही है और श्री अद्विताचार्य ने श्री सीता ठुपुर ने अपने हाथ से पर्याप्त नजर कितने सामग्री अपने हाथ से बनाई है और चार पातलों को जोड़ करके इतना बड़ा पाथल बड़ी बनाकर के और कई दो सजा करके उनको रखे और श्री नित्यान प्रभु कहते हैं तीन दिन से भूखे हैं ब्राह्मण को नौता दिया है ढंग से पेट भर के भोजन भी नहीं कराओगे ये मुट्ठी भर रखा है इतने से मेरा तो पेट ही नहीं भरा खूब पेट भर के खा लिया है नित्यान प्रभु ने और कह रहे हैं मेरा तो अभी पेट ही नहीं भरा है और श्री अतीचार्य हंसी कर रहे हैं तो मुझे क्या पता था कि तुम लोगों लोगों ने ने पेट भरने के लिए इन इसीलिए किया। अब एक सामान्य दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हो जो घर में है वो समर्पित कर रहा हूं मुझे क्या पता था कि ये तो यहाँ पर लूटने के लिए और मेरे घर को बिल्कुल खाली करने के लिए आए ही और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं बोले हाँ हाँ, हाँ फिर नौता दिया था नौता दिया है तो पेट भर के भोजन तो कराना पड़ेगा हम नहीं करते हैं भोजन और ऐसा कह के भात जो रखा हुआ है भात तो श्री अद्वैताचार्य के ऊपर में फेंक रही है बोले श्री नित्यानंद प्रभु की झूठन भात समझ के बिखेर रहे और श्री सीता माता कह रही है बोले हम सर्वत्र उच्चिष्टिख भिक, बिखेर रहे हैं बोले आज ये नहीं गिरा यहाँ पर हमारा घर लक्ष्मी से परूर्ण धनधान से परपूर्ण ऐसी श्री सीता मैं आपको बुरा तो लगा सीता देवी जी को परंतु फिर भी श्री अद्वीत आचार्य कह रही है नहीं नहीं जो नित्यान प्रभु की बड़ी भारी कृपा है आज हमारा ये है धन धामी से परिपूर्ण होकर के विराजमान है इस प्रकार कितनी कृपा कि अपना महाप्रसाद उसे श्री नित्यानंद प्रभु कृपा करके श्री अद्विताचार्य को प्रदान कर रहे हैं श्री सीता सीतामा को प्रदान कर रहे हैं सारे घर में प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो अनाचार एकता आचार है जानिए ये ये मुख्य वस्तु जो चल रही है वो है अनाचार है अनाचार परंतु तो अनाचार ही इस ब्रज में आचार हो जाता जूठन बिखेरना कहीं जूठन हाथ लगाना ये अनाचार है परंतु तो यहाँ शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है उठि का विचार नहीं है सब जगह हाथ लगाते हुए सब जगह खेलते हुए डोल रहे हैं और यही नहीं भोजन करते हुए एक जगह से उठना नहीं चाहिए उठ गए तो पतल छू जाएगी परंतु तो यहाँ पर कन्हैया हाथ में दही भात के सने हुए को लिए हुए भोजन को लिए हुए सखाओ को ढूंढते हुए एक एक जगह रहे हैं खाते भी जा रहे हैं और सखाओं को ढूंढते भी जा रहे हैं ये प्रीति जो है वो प्रीति तो ये इस प्रेम पतन की एक विशेषता हुई कि जहां पर अनाचार ही आचार हो जाए वो ही कह रहे हैं प्रेम विशिष्ट मुच्छिष्टम भुक्त थल प्रेमा विशिष्टम श्री शबरी जी के पास में पधारे अब शबरी जी कोई मामूली नहीं है शबरी जी तो लक्ष्मी जी, जी, जी का लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया जो बैकुंठ की लक्ष्मी है वे ही श्री रामलीला में शबरी बनकर के आए तो शबरी जी का जो स्वरूप है वो तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है महालक्ष्मी श्री रामचंद्र जी से अवस्था में भी बहुत बड़ी है वृद्धा है और श्री देख रही हैं कि श्री प्रभु तुम्हारे यहां पर आएंगे और श्री शबरी जी उस समय श्री राघवंद सरकार को उस समय फल भोजन करा रही है बैर ले आई और बेर जो है वो बेर ही भोजन कर रही करा रही है तो प्रेम है वो फल प्रेम से युक्त होकर के सिस्टम स्वयं चाहती जा रही हैं कि कोई बेर काना तो काना तो नहीं है कोई खट्टा तो नहीं है जो मीठे मीठे बेर है उनको चाह करके श्री राम जी को देती जा रही है और जो खट्टे हैं उनको अलग रखती जा रही है तो उठम भुक्त फल चतुष्ट स्वयं खाकर के के के के श्री प्रभु सुख लिए एक मीठा फल हो। श्री, श्री चतुष्ट जो चारों फल है उन चारों फलों को प्रदान कर सभी फलों को प्रदान कर रही है भुक्तवा फल चतुष्ट कृताराम भक्तानंद श्री रामचंद्र जी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो जो फल है उन फलों से भी परे का जो फल है वो परे का फल पंचम फल जो कृष्ण भक्ति है श्री राम भक्ति है उस राम भक्ति को प्रता राम भक्त नाम शबरी कवरी मणि शबरी को कवरी मणि चोटी और चोटी के ऊपर जो मणि लगाई जाती है माने माथे की मणि उस माथे की मणि शुरु मणि वो शुरभूषण बना करके चूड़ा चूड़ा मणि बना करके श्री शबरी जी को बना दिया श्री राम ने शबरी को कबरी मणि बना दिया शबरी और कबरी मन... सुंदर क्या क्या सुंदर संगीत है शबरी कबरी मणि तो शबरी को कबरी मणि चोटी माथे की मणि शुरु मणि जिनको बना दिया है माथे की मणि क्राउन बना बना करके शोभित कर दिया है वो तो श्री शबरी जी कबरी मणि बनकर के चौथी की मणि बनकर के विराजमान हुई हैं तो प्रेरणा विशिष्टम प्रेम से वे फल युक्त थे उठम शबरी जी के द्वारा उत्सिष्ट किए गए थे और भुक्त फल चतुष्ट श्री शबरी जी को धर्म अर्थ कामोक्ष सब कुछ प्राप्त हो गया है उनको भोगने के बाद में भी श्री राम ने उन भक्तानाम कबरी मणि चकार शबली जी को भक्तों की शिरोमणि बना दिया इसी से ये अनाचार हो रहा है। जूठन जी को भोग हाय हाय। कृष्ण राम राम के स्वाद के स्वाद लिए श्री ग्रहण कर रहे हैं और शबली जी भी जूठन करके चाह करके फिर भोग लगा रही दी कई जगह जहां स्नेही की अधिकता है वहां पर चखिया की पद्धति भी है परंतु तो चखिया जो है वो खाएगा नहीं कोई सामग्री बनी है नमक ज्यादा तो नहीं हो गया कम तो नहीं है ये जानने के लिए मुंह में जरा सा डालेगा एक ताना और थूकेगा उसको खाएगा नहीं तो ये पद्धति भी कहीं कहीं पास ऐसा है नहीं परंतु ठाकुर जी के भोग के साथ में मिश्री या अलग से रख दिया जाएगा जरूरत पड़े तो आप में ला लो ये विचार करके वो अलग भी रख दिया जाता है जैसे बड़ी सामग्री में अन्नकूट इत्यादि में नॉन भूरा इनको अलग रखने की पद्धति भी बिरा साथ में रखने की पद्धति भी बिरा दूंगा हर जी इसी तरह से श्री यशोदा जी उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे दास रति के कारण श्री शबरी जी अः रति में श्री राम के साथ में करिए अब बासुवे रति में भी मर्यादा का उल्लंघन होता है बासुवे रति में तो मर्यादा का उल्लंघन होता है श्री नंद बाबा स्वयं भोजन करते जाएं और बेटा ये ले ये बहुत बड़ा अच्छो है ऐसा अपनी गोली में बैठा करके कृष्ण को भी भोजन करा रहे हैं ऐसे कृष्णम सतृष्णम मृष्णम पायम पायम स्वयं मुहू श्री दूध यशोदा जी कृष्ण को पिलाने के लिए बैठी अब कृष्ण को जल्दी है भैया भूख लग रही है जल्दी पे वहा जल्दी पेवा भैया नहीं बेटा अभी गरम है गर्म एक्ट वो तो मुंह भुरास जाएगा मुंह चल जाएगा परंतु कृष्ण के कृष्ण तो रो है भैया जल्दी पेवा जल्दी पेवा तो उस समय कृष्णम सतृष्ण कृष्ण दूध पीने के लिए है, अत्यंत अत्यंत सतृष्ण है उस समय श्री अतृष्णम दूध ज्यादा गर्म है कटोरी में लेकर के दूध को फूक मार करके स्वयं जरा सप्लाई करके सुहा रहा है कि नहीं जल सुहाता नहीं है तो फूक मार करके फिर कटोरी से क्या को तो स्वयं अपना जो जूठन दूध है उसको कन्हियां को तो पिवा रही है भैया पिवा रही और कन्हिया तो कह डबरा तो पूरा, पूरा है उस डबरे के दूध को तो पूरा पीऊंगा ना ना बेटा अभी बहुत गर्म में हाथ ताता है हाथ मत लगे और स्वयं कटोरी में लेकर के स्वयं पी करके सुहारा है भूख मार रही है सुहारा आए तो कन्हिया को तो रही है जब तक सुहाए नहीं तब तक कन्हैया को दिखाती है और कन्हैया चाहे कितना भी रोते रहे बोले बेटा अभी अभी तो रखे रख गीरे रख गीरे रख तो कृष्णम सतृष्णम अतृष्णम पायम पायम स्वयं पायम पायम स्वयं बाबा पीकर के लीला मुग्धम पाये थी। श्री कृष्ण को यशोदा अपना जूठन दूध पिला रही है दुग्धम सप्रेम गोपिका आज प्रेम सहित गोपाल खिलाड़ी है और बालक का तो स्वभाव होता है कि बालक जब तक मैया की गोदी में बैठकर के माँ के हाथ से भोजन नहीं करे मैया स्वयं भोजन करते हुए भले भोजन करके चुका है बालक परन्तु वो मैया की गोदी में ही बैठेगा पेट भरा हुआ है परन्तु फिर भी माँ की गोदी में बैठकर के माँ के साथ में भोजन जरूर करेगा और माँ को भी बड़ा संतोष मिलेगा तभी उसका पेट भरे अपने हाथ से पहले भोजन करा दिया है पर फिर भी, भी माँ गोदी में बैठा करके अपने साथ में भोजन कराएगी तब बच्चे को संतोष होता है तो यहाँ पर लीला मुग्धम दसवीं स्क में भी ऐसे कह रहे हैं प्रियपुरुप्रियम अश्रुप्त गीता जात बेपथु चिंता जगाम अब सी भक्ति का दृष्टांत दिया श्री सख्य भक्ति का दृष्टान दिया सखाओ के साथ का भक्ति का भक्ति दिया शबनी जी का जो भक्ति है उसका दिया यशोदा चूठन पे ला रही हैं और अब मधुर भक्ति का दृष्टान दे रहे हैं श्री रुक्मणी परिहास और रुक्मणी परिहास में परम परम रुक्मणी जी सेवा कर रही है श्री द्वारकाधी सिंहासन पर विराजमान हैं, दासी श्री द्वारकाधीश के ऊपर चमर कर रही है श्री रुक्मणी जी के हृदय में अपूर्व प्रीति उत्पन्न हो रही है और उस प्रीति में श्री रुक्मणी जी दासी को हटा करके दासी के हाथ से चमर लेकर के स्वयं श्री द्वारकाधीश के ऊपर चमर कर रही हैं क्योंकि यह एक सहज स्वभाव है श्री कृष्ण प्रेमे अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सब एक और भाव श्री कृष्ण प्रेम का एक अद्भुत स्वभाव है कि कोई भी हो, जब तक अपने हाथ से सेवा नहीं की जाए तब तक संतोष नहीं मिलता है ऐसे ही श्री रुक्मणि जी को संतोष नहीं है दासी सेवा कर रही है परंतु तो दासी को हटा करके अपने हाथ में चमर लेकर के श्री द्वार का धीज के ऊपर जिस समय चमर कर रही है टी लचकती जा रही है चरण के नूह बज रहे हैं हाथ के कंकड़ अपूर्ण से सिंजित कर रहे हैं कान के कुंडल चमर घूम के संग में झूमर के साथ में नृत्य करते हुए कान के कुंडल विराजमान हो रहे हैं बार बार श्री रुक्मणी जी अपने अंचल को संभालती जा रही है मुस्करा के कटाक्ष से श्री द्वारकाधीश का दर्शन करती हुई चली जा रही हैं और उस समय सेवा करते हुए भी श्री श्याम सुंदर के हृदय में द्वारकाधी के हृदय में अभिलाषा हैं पर श्री श्याम सुंदर परिहास करते हैं उन्हें तो रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं <laughs> है रुक्मणी जी एकदम घबरा जा परम अन तो होकर के भी जहां प्रीति को तोड़ का प्रयास किया जाए उसका नाम है अनाचार ये अनाचार हो रहा है परंतु अनाचार ही प्रिया जो प्रेम में आ सकते हैं उनके प्रेम का पोषण करना चाहिए परंतु यहाँ पर प्रेम का पोषण न करके अनाचार किया जा रहा है और तो अनाचार करके श्री किशोरी जी को श्री रुक्मणी जी को उस समय कहीं भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि रुक्मणी जल्दबाजी में जो हो गया सो हो गया अब किसी दूसरे का हाथ पकड़ो और हमको छोड़ो अब दूसरे का हाथ पकड़ो ये कहीं संभव है ये अनाचार है परंतु अनाचार प्रीति को बढ़ाने के लिए श्री श्याम सुंदर जी से कह रहे हैं कि अनाचार करो किसी दूसरे का पल्ला पकड़ो हमको छोड़ दो और रुक्मणी जी ये सुनते ही एकदम व्याकुल हो जाए और हाथ से गिर जाए और उस समय श्री शाम द्वारकाधीश रुकमणि बड़ी देर में श्री द्वारकाधीश की चार भूजाए बहुत दिन में आज काम में, में दो भुजाएं ही हैं परंतु कभी आवश्यकता पड़ती है तो दो की जगह चार भुजाएं प्रकट हो जाती हैं और उसी समय तुरंत ही चार भुजा प्रकट हो गई है दो भूजा से गिरती हुई रुक्मणी जी को आपने झेला एक भुजा से रुक्मणी जी का अंचल ठीक किया और एक भुजा से शुभ का दो उंगलियों से उन्नयन करते हुए श्री कह रहे हा हा करते हुए कि प्रिय मैं तो तुम्हारे साथ में हंसी कर रहा था। और इसको सुनकर के श्री रुक्मणी जी एकदम आनंदित हो जाए और कह रही है महाराज ऐसा हंसी काय को कर रही अनाचार काय को कर रहे हो इतनी प्रीति है तो यहाँ पर कहते हैं नहीं अयम है परमो लाभ ग्रह नियम तो ये ही परम लाभ तो इस तो है आचार होकर के यहाँ विराजमान है ये प्रेम की रीति अद्भुत होकर के श्री ब्रज की इस प्रेम पतंग की विराजमान तो यहाँ ये तीसरा जो नियम है विरोधावास वो तीस तीसरा विरोधावास प्रकट कर पहला था अधर्मी ही धर्म है दूसरा है असत्य ही सत्य है और तीसरा अनाचार ही आचार ये प्रेम की रीति है ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ जो हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं और उनके द्वारा प्रेम की जो दिव्यता है वो ब्रिज प्रेम की रहनी वो प्रकट हो रही है वृद्धावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो श्री हरि गोविंद जय जय श्री हरि गोविंद जय गौ